अलयं करुणालयं ृतिपुरा आल करल नगवत्द शोकर चैतन्तुहाशयाती तस्म सर्वविदे नमः भगवान के प्रणीत हैं। इस की विशेषता देख रहे आप कि कि भगवान बोल रहे घर बार छोड़ के उठे बस जहां पे हो जाए ऐसे हो अपना आत्मचिंतन, भगवत चिंतन में मन को लगाना है यही मुख्य रूप से अभिप्राय है कहने का तो अलग अलग दृष्टिकोण से आत्मा को कैसे हम देखें? सभी लोग तो भ्रांति से शरीर मन, जे, जे, करन, है, है। परंतु जो हमको दिखाई दे रहा है उससे बिल्कुल भी लक्षण है आत्मा आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है परंतु आत्मा नहीं रहने पर शुभ उच्चता नहीं रहने पर इस शूर को प्रकार से काम नहीं कर सकते इसलिए ये जो है आत्मा भी है यहाँ पे और बुद्ध श्रेणी तो तो में और आत्मा शुद्ध, शुद्ध तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं है एक जड़ है एक चेतन है जड़ और चेतन में कोई संबंध होना संभव ही नहीं है परंतु भ्रांति से माया की महिमा से हम लोग ऐसा एक अनाधिकल से व्यवहार करते ऐसा संबंध बना रखा को भ्रांति संबंध छुटना मुश्किल होता है उसको समझाने के लिए बार बार बोल रहा है। देखो तो मैं असंग पूर्ण व्यापक भी हूं असंग भावना को मन माल बार बार मन में बनाना है ये दिखाया गया है सारे ऊपर निष्द में एक एक करके दिखाया कि तुम्हारा पारमर्थिक स्वरूप ज्यादा देखो यहाँ पे जो तरी तरी उपनिषद में उपनिषद में तीन दो तीन प्रक्रिया ऐसे ही है एक है कार्य कारण प्रक्रिया कार्य कारण प्रक्रिया मतलब कभी भी कोई कार्य अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता जगत की मूल कारण परमात्मा है इसलिए उस कारण को परमात्मा को छोड़कर के संसार छोड़ में कोई वस्तु की कोई अस्तित्व सिंध हो होता एक प्रक्रिया ये है और जो व्यवहार में आपके तो दृष्टि गोचर होता है कि हम जागृत के अंदर से सप्निण कर रहे हैं जागृत शरीर सप्नि रूप है उसके धर्म है आत्मा इसमें रहती हुए भी जागृत सप्त आत्मा में नहीं है ठीक इसी प्रकार शरीर इंद्रमन बुद्धि के धर्म पांच कोष के माध्यम से समझाया गया है कहीं पर अन्नमय कोष प्राणोमय कोश मनोमय कुश विज्ञान में कुछ आनंद ये पांच कोष के अंदर और परंतु तो जो कहाष के अंदर सभी कोष को सत्ता स्पूर्ति प्रदान कर रखी जो तत्व ये आत्मा है इस प्रकार से अलग करके दिखाया तो एक बार अजात शत्रु ब्राह्मण करके आता है दृप्त की करके ब्राह्मण बालक राजा अजात शत्रु काशी के पास आए थे राजा मैं आपको ब्रह्म के बारे में राजा बोला बहुत अच्छी बात है तो करो परंतु शगुन ब्रह्म की ज्ञा था शगुन ब्रह्म को उपदेश करते रहे राजा बोले का तो मैं जानता हूँ जब निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं इससे अधिक मैं नहीं जानता हूँ तो राजा ने उनको बोला ठीक है वो ब्रह्मचरी बालक ने राजा को समर्पित किया राजा ने उनको ब्रह्म को उपदेश किया मतलब राजा उनको आत्मा क्या है इसको समझाने के लिए राज प्रसाद के अंदर एक सोया हुआ पुरुष के पास ले गया उसको लेकर के जा करके वो हाथ से उसको बुलाया नाम से प्राण को जिस नाम से वो जानता था प्राण की तो तो तो तो समझता था उसी नाम से बुलाया परंतु तो जगा नहीं तब उनको दिखाया देखो ये जो इसके अंदर एक तत्व और तो है जो इस समय शरीर के साथ तादात्म्य मतलब तवादा छोड़ रखा है वो तब कहीं जाके वो तत्व तो शरीर का तत्व शरीर से भिन्न सुध समय में शरीर है वो भी है है पर तो दोनों में में में छूट जाने के कारण उसको समझ समझ नहीं आता आता जब ये आ जाएगा फिर समझ में आता है। तो हम कि आप आपके साथ पदम उक्तम नाइत आदि वाक्य न कल्पित अपने हाथ से उठा करके जगाया जगाने के बाद बोला देखो ये जर शरीर पड़ा हुआ था यदि ये स्वतंत्रता होता, होता, तो तो नहीं है तो जैसे आत्मा शरीर के साथ आधात्मा कर लिया उठाया तो सारा व्यवहार होने लगता है परंतु तो आत्मा इससे अलग, अलग है हमेशा तो अलग है तभी देखो वो जहाँ शरीर के साथ संबंध के बिना भी आत्मा के अस्तित्व है और शरीर के साथ रहने से शरीर व्यवहार कर पता है तो परंतु तो आत्मा में कोई परिवर्तन तो नहीं आता तो हम लोग उत्तम नेता कल्पित अपने त्रिना आत्मा को इस प्रकार समझाया गया है इतना सारे वस्तु को अपने अपने ऊपर कल्पना कर रखे सारा कल्पित अप... आपने आरोप कर रखा है मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूं सन्यासी हूं मैं गृहस्थ हूँ मैं डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जो भी कुछ हूँ जितने सारे हम अपने आरोप कर रखा है सब तुम नहीं हो सब बुद्धिकल्पित है बौद्धिक योग्यता है आ, आ, आ, क्योंकि आत्मा उसी में विद्यमान है और आत्मा की प्रकाश से ये सब दिखाई पड़ता बौद्धिक शारीरिक योग्यता तो हम यही समझे कारण दोनों को मिला देते हैं परंतु आत्मा के साथ का कोई संबंध नहीं है तक हमने कर लिए थे आज यहां से शुरू होगा तेरा नंबर से महाराजा प्रकल्पिता जदव प्रकने दयम दूपम रूपम सहाराजा दयो लोका मही, मही प्रकल्पिता सपने त्वा रूप नया बोलते हैं यहाँ पे ये मूर्ता मुक्त ब्राह्मण का आश्रय लेकर के बढ़िया पर ऊपर बोल देखो जैसे स्वप्न काल में मैं देखता हूँ कि मैं महाराज बन गया कभी मैं भिखारी बन गया ये जो दोनों ही हमारे जगने के बाद हम निश्चय कर लेते हैं दोनों मैंने कल्पना के सपने में देखो कोई परमर्थिक सत्य वस्तु नहीं है महाराजा मैं जब प्रकल्पित है मैं अपना राज्य भी तैयार कर लेता हूँ अपने को महाराज भी बना देता हूँ और उसी राज्य में फिर मैं भीख भी मांग रहा हूँ ये भी दिखता है दिख सकते हैं ठीक है तो जनक हुआ था कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है अष्टभक्त इसी ने बताया कि दोनों कुछ भी सत्य नहीं है जैसे जाग स्वप्न में देखा वैसे ही जागृत में भी तुम राजा नहीं हो सप्न में भी तुम फकीर नहीं हो तुम तो असंग में उसी दयंग, ये जो दो पे दिखाएगा, एक आपका मूर्त रूप एक अमूर्त रूप अतः पंच महाभूत वहाँ पे दिखाया गया मूर्त हो गया अग्नि जल और पृथ्वी और अमूर्त हो गया आकाश और वायु इससे बना हुआ जो भी कुछ है संसार में ये सारा संत ये जो है कोई पारमार्थिक नहीं है बनती है, और एक प्रकार से इनको के, जो दो प्रकार की रूप है ऐसा करके शुरू अथा तो आदेश नहती नहीं दो बार निश्चित किया गया है तो वहां पे प्रश्न उठाते दो बार निश्चित किया गया क्या रूप को भी निश्चित किया और रूपी को भी निश्चित किया जिसका रूप है उसको भी निश्चित किया अधिकरण तो, तो दो बार क्यों बोला गया अच्छा करके पे ये में में, वहाँ पे, दित, आ, में। तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो नो, दो जो रूप हमने कल्पना किया था सारे के सारा रूप दो बार बोलना दिपसा है प्रत्येक हाँ हाँ ये जो भी तो अपने ऊपर कल्पना किया सारा को हटाओ जो कल्पित नहीं है उसको बढ़ा कल्पित नहीं है जो कल्पना करने वाले हैं और जिस वस्तु को हमने कल्पना किया वो कल्पित है तो शरीर, बुद्धि, पंच, से बने कुछ भी वस्तु जितना भी हैिभुवन में ये सारा वस्तु में कोई पारमार्थिकता नहीं है ये पंच महाभुत से बना हुआ है इसलिए इसको निषेध करके निषेध के अधिष्ठान के रूप में जो तत्व बचा रहे हुई हमारी पारमार्थिक स्वरूप है।, तो है।, है मैं देखा हूँ इसलिए है। बोलते हैं तुम देखे हो है देखे हो इसलिए सत्य है और व्यवहारिक है और नहीं देखे हो इसीलिए वो पारमार्थिक सत्यारमार्थिक सत्य आत्मा व्यवहारिक सत्य में व्यवहार तो तो नहीं होती और जो तो दिखा नहीं जाता है इंद्रियों के जाना नहीं वो तत्व तो तो पारमार्थिक सत्य ऐसा करके शास्त्र निरूपण करके दिखा है इसलिए जो भी वस्तु सामने में दिखाई दे रहा है अपने शरीर के साथ शरीर के उपयोगी वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं है ऐसा निश्चय करके इससे भिन्न करके अपने स्वरूप को अपने स्वरूप को, को अनुभव करने का प्रयास यही विचार के द्वारा बार बार बार बार साथ रहे रहे हैं। आगे बोलते करूपिणा क्रिया नेति ने आत्म रूप न क्रिया कचित लिंगात्म न कार्या नेति नेति नेति जितना भी शरीर अथवा शरीर अंगिंगात्मा शरी, शरी, सूक्ष्म शरीर ये जो है ये दोनों ही अथवा देह लिंगात्मा कार्य भाषण रूप ने जी भाषण कार्य है जी हमारा वासना सूक्ष्म शुक, शरीर से करता है सूक्ष्म शरीर की जो है वासना रहता है और के कारण से हम एक नया शरीर का तो धारण करते हैं या और ये जो है फिर इससे हम कर्म करते हैं और कर्म करके फिर नया कर्म करते करते फिर नया वासना उत्पन्न होता है नया वासना उत्पन्न होता है फिर उसको भोगने के लिए शरीर करता है इस प्रकार से ये वासना से क्रिया क्रिया से क्रिया फल रूपी फिर शरीर से क्रिया क्रिया से शरीर शरीर से क्रिया क्रिया से शरीर इस प्रकार से जो है जन्म मृत्यु के चक्रदी से चलता रहे। इसी को है इसी को भवरूक बोलते हैं भवरूप की दवाई करना यही मनुष्य जीवन की इसीलिए बोलते हैं ये नेति नेति करके निश्चित करके जो जुड़े क्रिया यहाँ पे दिखाई दे रहा जो भी सारे क्रिया हो रहा है थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर भी कारण है कारणों में क्रिया दिखाई पड़ता।, पड़ता है उसका आश्रय आश्रय शरीर शरीर कारण गया कारणों का है है इसलिए वही क्रिया दिखाई और को देखने वाला समझने वाला मैं हूँ इसलिए मैं सर्वदा क्रिया से भिन्न हूँ मैं एक सर्वदा क्रियार से भिन्न देह लिंगात्मना कार्य वाषण क्रिया वाषण कारण एक क्रिया दिखाई पड़ता है पहले वो दिखाया पे ब्राह्मण जिसके व्यक्ति अपने आप उसके साथ अपना मना करके मना करके उसको मेरा इस प्रकार समझता है इस प्रकार व्यवहार भी करता है परंतु शास्त्र दिखाता है वो शरीर में है तीन त्रिगुणात्मिका प्रकृति है प्रकृति से शरीर बने हुए हैं और वो गुण की कार्य शरीर में है आत्मा तो सर्वथा बताई निर्गुण है आत्मा में गुण की के साथ कोई संबंध नहीं है ना क्रिया के और साथ कोई है ना वाचना के रहे है। रहे कोई है। आत्मा बोलेगा तो मैं तो बहुत सात्विक व्यक्ति वो मैं जो है अहंकारात्मक परिचि है शुद्ध आत्मा कोई सा भी नहीं है अशाक्तिकता भी नहीं है राजसिक भी नहीं है तामसिक भी नहीं है सात्विक भी नहीं है क्यों गुण प्रकृति के लिए प्रकृति से शरीर बने हुए हैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तो बोला कि के धर्म है और इसी को लेकर वैदिक जागृत कर्म करते हैं तुमको गुणातीत अवस्था में जाना है इसलिए वैदिक जागृत सारा कर्म को छोड़ देना है जब तक वो कर्म करते रहोगे तब तक कोई भावना रहेगा कि मैं यही हूँ ब्राह्मण हूँ सब छोड़ना पड़ेगा और न मेरा कोई कर्तव्य रूप है बस ये सब शरीर में दिखाई पड़ता है शरीर में होता रहता है तो मैं तो वे नहीं हूँ मेरे लिए कोई ये मेरे को करना है कर्तव्य कार्य क्रिया करो नहीं कुछ कर्तव्य कुछ नहीं ये समझ जाने के बाद इस समझने के लिए जब तक बुद्धि की शुद्धता नहीं आती तब तक ठीक है कर्म को थोड़ा निष्काम भाव से करने से थोड़ा बौद्धिक शुद्धता होती है शुद्धता होने के तो तो आत्मचिंतन में मन को लगाना चाहिए इसी को संबंध में रहता आगे बुद्धा नो तो अमृता अमृतता शास्त्री कर्म अज्ञान हे दूता मुक्षस्य हे तो ज्ञान हेतु न तद अक्षते न तृत कर्मनो नो ज्ञान हेतु मुक्ष हेतु न तद अन्न अपेक्षते इसलिए कर्म से तो मुक्ति की आशा नहीं है क्योंकि कर्म अज्ञान दशा में होते है भेद बुद्धि में अज्ञान कर्म होता है जब मैं अपने को कोई सविशेष रूप में देखूंगा तभी कर्म होगा और आत्मा सर्वथा निर्विशेष है तो रूप में देखने के कारण जो कर्म होता रहता है वो कर्म अपने को परिचि तमृतता आशा अस्थि कर्म तो न्यू कर्म, कर्म से अमृतत्व की आशा नहीं है मैत्री को बोला न अमृत आशा अस्थि तुम्हारे पास धन है धन के द्वारा तुम कर्म कर सकते हो परंतु इस कर्म के धन से तुम क्या है एक अच्छा जीवन तो जी लो सुख कारण के साथ, साथ इससे नहीं है तब तो अमृत ने बोला था तुम तो जिससे मुक्त होगा वो तो बताइए आप जिसकी जानने के कारण उसे आपको छोर करके आप जा रहे हैं वो आप मेरे को बताइए अमृतता अस्थि निर्विशेषता अज्ञान, अज्ञान तो तो, तो अथवा तो जो अपनी व्यापकता शुद्धता को समझना यही मुक्ति है उसके कारण तो ज्ञान ही है ज्ञान होने के कारण ज्ञान ही मुक्त है ज्ञान ही मुक्ति है।, मुक्त है अपने को ठीक से समझना यही ज्ञान है और ही ज्ञानी मतलब तो के होगा, तब होगा, तो उसके में कोई नहीं जायेगा इसीलिए बोलते हैं शास्त्र दिखाया ठीक है, है। आज मतलब शुरुआत में अंतकरण शुद्धि के लिए कुछ कर्म हम करते हैं जिससे कि हमारे अंदर से भक्ति तो, तो बुद्धि कुछ हद हाँ से निकल जाते हैं पर उसके बाद वेदांत तो सुमन करने के बाद वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है वो समझ में आता है इसलिए यहां पे वो ज, जैसे ही संबंधी सम्बन्ध में उत्पन्न होता है उसी समय कर्म के प्रति क्रिया छोड़ देना चाहिए बस आत्मनिष्ठ होकर करके बैठना चाहिए ऐसा भगवान शंकर चार श्रुति के आधार पर कहती है क्यों श्रुति ने दिखाया कि ये जो आत्मा की तो स्वरूप क्या है आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है आत्मा में भूख प्यास नहीं है आत्मा में जो है, हो नहीं है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के स्वरूप का बोध होने पर व्यक्ति हर क्रिया से क्यों कर्म करना पुत्र वित्ती लोकेशन पर उड़ जाता है इसीलिए इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शुना, शुना, लोकी शुना, करके आत्मनिष्ठ बैठने के बाद मनन बहुत है। के फिर दिरे दिरे मनन की समय बढ़ता रहेगा सुबन मतलब मनी मन भगवत चिंतना में होता रहेगा मनी मन स्वरूप के चिंतना में होते रहे श्लोक याद करने का आवश्यकता नहीं विषय वस्तु को मन में धारण करके उसको बार बार चिंतन करते हैं तो क्या होता है मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो सकता है बोला न तो अमृत आशा कर्म न कर्म से अमृतत्व का आशा होना प्राप्त होना संभव नहीं है क्योंकि अज्ञान भेद बुद्धि से ही कर्म होता है इसलिए और भेद बुद्धि को मिटा करके आत्मज्ञान उत्पन्न होता है आत्मज्ञान अभिव्यक्त होता इसलिए ये दोनों में भिन्नता है इसलिए एक साथ नहीं रह सकता एक ही आधार में एक ही क्षण में दो विपरीत तो वस्तु नहीं रह सकता है इसलिए मुख्य ज्ञान ही केवल मात्र मुक्त को नहीं चाहिए कर्म कर लेकर ले, कर ले, तो तो नहीं है वो भगवान ने कुछ प्रब्ध लिखा है तो वो कर्म शरीर से होते दिखाई देना पर भी वैदिक जाग जगत अधिक कर्म के तो संभव ही नहीं है क्यों क्योंकि शिखा सूत्र ही नहीं रह गया जिसके आधार पर वैदिक जात जम को माना जाता है आज इसके फल वही जवाब आपने छोड़ दिया तो फिर जो है वैदिक के क्या फल मिलेगा इसीलिए इस समय जितना समय बचा है बार बार इस जो है आत्मस्वरूप के अपना संगत का पूर्ण था और मैं जो है अनाधिकाल से एक ही रूप चलता रहो मुझ में करतृत्व तो, नुद्धि की महिमा है इतना दिन बुद्धि में रखा ये जो है मन में रखते हुए आगे बोलते अमृत प्रियो मम विपरीत त्यजे तत्क्रिय तथा अमृतम चय नातम ने आत्म प्रियो मम विपरीतम अत अन्न अमृतम चा जो अभयम अतो जितना सारा वस्तु दिखाई पड़ रहा है ब्रह्म लोक तक सब जो है विनाशी वस्तु है क्योंकि उत्पत्ति हुआ और जिसका उत्पत्ति है उसका नाश हुआ नाश तो होना ही है, उत्पत्ती है चाहे एक दिन बाद, बाद चाहे एक साल बाद चाहे सौ साल बाद अमृत पद तो है मतलब अमृता तो, अभय, तो जिसमें कोई भय नहीं है अपने स्वरूप द्वितीय भवती वहां पे तो भय कहा होगा इसको छोड़ करके जितने सारे वस्तु संसार में वो सब नाश्त भ आत्मा को अन्न समस्त वस्तु निश्चित करके जो हमारा स्वरूप होता है यही सबसे प्रिय पुत्र अन्न सभी वस्तु में प्रियोता आत्मा के निमित्त होता है और आत्मा में जो प्रियोता है वो आत्मा स्वरूप के कारण ही होता है मेरे को खाना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरे को सोना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है ये अच्छा के पीछे अच्छा मतलब को अच्छा।, अच्छा, लगता। लिए किसी से बात अच्छा लगता है सारा संसार में जो भी कोई वस्तु हमको प्रिय लगता है उस प्रियता के पीछे हेतु होती है कि आत्मा में वो अच्छा हमको मुझे अच्छा लगता है इसीलिए वस्तु प्रिय होता है परंतु तो आत्मा को जो अच्छा लगता है वो वस्तु के निमित्त से नहीं मैं अपना अपने आप अपने के लिए सबको अच्छा लगे सभी व्यक्ति को आत्मा में जो प्रियता है वो निरपेक्ष प्रियता है और अन्य वस्तु में जो प्रियता है वो आत्मा के लिए प्रिय है इसलिए आत्मा ही सबसे संसार में प्रिय वस्तु और संकट कल में समाज में आता है एक जगह पे हम लोग है और स, कहीं घर में आग लग गया कुछ दुर्घटना हो गई तब तो उसमें निकल के जाना है तो हम सब कुछ छोड़ अपने आप ही भाग जाएंगे पहले आत्मा सबसे प्रिय वस्तु है और मन भी ऐसा बोलेगा यदि मैं रहूंगा ये सब फील हो जाएगा परंतु नहीं रहूंगा तो कुछ जाओ, किसी का ही कोई नहीं रह जाएगा इस प्रकार से आत्मा में प्रियता सभी व्यक्ति को दिखाई दे रही और आत्मा में प्रियता निरपेक्ष मैं वहां पर रह पाता हूँ इसलिए मेरा लिए अच्छा वस्त्र लगता है क्यों मैं उसको पहन करके चित्त से बचता हूँ ये अन्य वस्त्र वसस्थान ये जो अच्छा लगता है कि वो आत्मा के, के अच्छा लिए है और आत्मा में जो प्रियता है बारह तेरह स्थान पेहती नरे सर्वस्व काम है सर्व प्रिय भवति आत्मनस्तु काम सर्व प्रिय भवति भवति आत्मनस्तु पति प्रिय प्रिय स्थान कहती अरे मैत्री जिसी किसी वस्तु में तुम्हें प्रियता दिखाई दे रहा है ना वो प्रियता मैं पुस्तक को अच्छा लगेगा इसलिए मैं पुस्तक को प्रेम करती हूँ पत्नी को अच्छा लगेगा इसलिए हमको अच्छा लगता है संसार में और इस आत्मा को एकमात्र आत्मा ही जो है अमृत रूप है अवय है इससे भिन्न सारा वस्तु जो है भयात्मक है और नाशात्मक है नाशात्मक है इसलिए तथ्यजे इसलिए तत्सक्रिया हो जाता क्योंकि सारा वस्तु में क्रिया है आत्मा में कोई क्रिया नहीं है इसलिए जहाँ पे क्रिया दिखाई पड़ता है जहाँ पे मतलब परिच्छिन्नता दिखाई पड़ते है उसको व्यवहार करो परंतु उसमें ये मैं हूँ भावना नहीं है उसमें से आत्मबुद्धि को छोड़कर करके सचय को जान करके व्यवहार करने से मनुष्य संसार बंधन में नहीं फंसता झूठा जिस प्रकार संसार स्वप्न देख रहा हूँ स्वप्न देख रहे देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जगत ही हम निश्चय कर लेते हैं कि स्वप्न में कोई भी वस्तु सत्य नहीं था कुछ भी वस्तु नहीं था जो भी हमने देखा वो इसी प्रकार से आत्मचिंतन के द्वारा में सोया हुआ स्वप्न की समान है क्योंकि सब में मेरा मेरा ये बुद्धि हो जाती है माया नित्रा मैं और मेरा ये माया नींद्रा है माया मैं और मेरा रूप माया निद्रा में शुरू कर समस्त बच्चों को सत्य लगता है तो जैसी हम माया निद्रा से जग जाएंगे तब तो क्या होता है कि सारा मिट जाते हैं बस अपनी से परा है, परा है, नहीं है तो भी ठीक है है तो भी ठीक है इस प्रकार से जो है आत्मा की जथार्थता को अपने स्वरूप की जथार्थता को समझ करके शास्त्र के आधार पर मैं एक असंभव शुद्ध व्यापक चेतन दत्ता हूँ और जो भी कुछ दिखाई दे रहा संसार है, है मेरे उपा, के माध्यम नदी को, को पार कर सकते हैं परंतु फिर नाव को उपयोगिता नहीं रह जाता ठीक इसी प्रकार ये शरीर रूपी नाव के माध्यम से संसार बंधन को हम तोड़ सकते है काट सकते हैं फिर उसको तोड़ने के बाद फिर इन नाव के ग्रंथ में लेकर के चलने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक इसके प्रारब्ध है तब तक अपने आप ही चलता रहेगा जब बिगड़ने का समय आएगा तो बिगड़ जाएगा स्वयं प्रकाश है इस आत्मा को समझेंगे कैसे अन्य व्यक्ति को वस्तु को जानने के लिए तो हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है कोई उपकरण चाहिए तो आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए तो बोलते हैं कि जिस प्रकार दिया जला करके इस कमरे में रहने वाले सारे वस्तु को हम देख सकते हैं और जब दिया जल रहा है तब तो उस दिया को जल जलना, जलना जलता हुआ दिया को देखने के लिए दूसरा कोई दिया की आवश्यकता नहीं इसी प्रकार आत्मा की प्रकाश से संसार की सारा वस्तु तो दिखाई दे रहा है इसीलिए उस आत्मा की प्रकाश को समझने के लिए भी दूसरा कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है आत्मा स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश आत्मा को स्वयं अपने आप ही जाना जाता अपने की समझ में आते आ उसको समझाने के लिए अगला बोलते हैं देहं अभिमन्यते दृष्टा तथा चित्तम हम हमेंगता की में शरीर है। तो अपने आप ही प्रकाशित हो तो तो सूर्य तो तो के प्रकाश की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता हम शरीर अपने आप प्रकाशित हो रहा है ऐसा ही हमें लगता है इसी प्रकार प्रकाशस्थ जता देह परंतु कब शरीर दिखाई देगा जब हम प्रकाश के अंदर रहेंगे सूर्य प्रकाश के अंदर विद्युत प्रकाश के अंदर प्रकाशस्तम प्रकाश में रहने विद्यमान में जैसे देह साल अभिमनत लगता है कि मैं स्वयं प्रकाश वाला हूँ प्रकाश जैसे वह अभिमान करते हैं अभिमान करते हैं ठीक इसी प्रकार से आत्मा जो सबका दृष्टा है उस आत्मा के विद्यमान में के कारण उस अंतकरण भी अपने को दृष्टा मानने लग जाता है आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो करके उसमें आ जाता है चैतन के आभास आ जाता है और चैतन्य के आभास आने पर अपने आप को स्वयं चैतन्य मन जिस प्रकार सूर्य की किरण की प्रकाश के आभाष से शरीर उज्जवल हो जाता है हम शरीर ही प्रकाशशील है ऐसा मानते हैं, हैं। परंतु नहीं शरीर ऐसा नहीं है ठीक इसी प्रकार से जो आत्मा सबसे अंदर विद्यमान है उसकी प्रकाश से अंतकरण प्रकाशित होता है और अंत की जो वृत्ति है अहम अहम वृत्ति प्रकाशित होता है तो अहम तक तो उस समय उस अहम वृत्ति उस आत्मा के प्रकाशित आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर के उस आत्मा को परिचिन्न करके उसको कार में लाता है मतलब एक छोटे परिप लाता है बस यही मैं हूँ शरीर इंद्र मन, बुद्धि साथ आध्यात्मा करके दिखा देता है तो उसमें क्या है द्रष्टा भाषण दृष्टा दृष्टा तो प्रका, भावना आता है परंतु वो आत्मा की प्रकाश के कारण हो पाता इसलिए प्रकाशित वास्तविक आत्मा में है उसका दृष्टांत यही है मान लीजिए पानी को हमने गर्म किया गर्म करने के बाद उसी पानी को जब टेस्ट करने के लिए हाथ लगा तो पानी पानी ने ने जला दिया परंतु जलाया पानी ने नहीं जलाया तो अग्नि वो वो अग्नि अग्नि जब जब पानी की जो, पानी की उपाधि के साथ जो गर्म हो गया तब गर्म की मात्रा इतना अधिक है तो पानी को भुला देते हैं शीतलता कि धर्म को भुला देते हैं पानी गर्म होकर के जला दिया ऐसा लगता है ठीक इसी प्रकार आत्मा की चेतनाता इतना स्पष्ट है उस की से इंद्र, मन, को आत्मा की चेतना तो चेतना चेतन की चेतना चेतन ऐसा प्रती है इसी प्रकार ऐसा प्रतीति होने लगता है इसको दृष्टाभाष बोलते हैं दृष्टित्व के आभाष है आत्मा में प्रमाता में ऐसा लगता है वो आत्मा में तो नहीं है प्रमाता देखने वाला ऐसा लगता है परंतु भी नहीं देख सकता अपने आप अकेला उसको देखने के लिए आत्मा की प्रकाश चाहिए आत्मा के बिना नहीं देख सकते हर एक का प्रकाशक आत्मा ही है आत्मा भिन्न अदूष्ट कोई प्रकाश नहीं है यहाँ तक भी सूर्य जो चंद्र ग्रहण का प्रकाश भी ग्रहण नक्षत्र के प्रकाश भी आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाश अब जी के प्रकाश से ये प्रकाश देते हैं परंतु हम लोग व्यवहारिक दृष्टि में उसी कोई स्वयं प्रकाश मान लेते हैं तो हमारे प्रकाश अस्त बन जाता है वो आत्मा को समझने के लिए भगवान बनाया कि इस प्रकार प्रकाश के बीच में कोई वस्तु को रख देंगे तो उस वस्तु प्रकाश से जैसे ही दिखाई पड़ता है तीव्र प्रकाश में जो उसी से ही प्रकाश निकाल रहे जैसा दिखाई पड़ता है परंतु वो प्रकाश प्रकाश प्रकाश नहीं है है है है है के प्रकास से से से प्रकाशित प्रकाशित होकर हुआ इसी प्रकार इस आत्मा की से, आत्मा की भाव भाव आत्म में दो एक एक तो हो जाता शरीर में वो जो है मैं रूप में प्रकाशित हो जाता है इसलिए एक पंथी आभास है इस आभास को निकालने से वास्तविक कहाँ पे है यदि हम तुरा तो अनुसंधान करेंगे तो आप में शुद्ध आत्मा में पहुंचेगी न तो मूढ़ तेनाती देव दृश्य तेलो के प्रपद्यते न विन्दति में जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा जो भी कोई दिखाई दे, सभी वस्तु के अंदर से उस आत्मा का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है जदये लोग आत्मा आत्मा का उस अभिन्न है सर वस्तु के साथ आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित तो आत्मा नहीं कर सकते समझ में आया तो उसमें महत्व बुद्धि व्यक्ति लोग इसी प्रकार वस्तु तो उसी को मेरा या तो मैं इस प्रकार से मान शरीर को मैं उस समय तो महत्व तो बुद्धि आती है तेनावित वहां पर इतना दृढ़ आकर्षण होता है इसलिए यथार्थ आत्मा को समझ नहीं पाता तो ब्रह्मा ताकि को तो समझ करके शरीर अनुबुद्धि मुख्य रूप से यहाँ पे आत्म तो बुद्धि इतना दीर हो जाते हैं कि यहाँ से बाहर निकल करके शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतन तत्व क्या है उसको हम समझ नहीं पाते है तो इसको समझाने तो समझ के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध कथा आता है वेदांत में कैसे हम अपने शरीर इंद्र में असक्त मन तो हो जाने के कारण फिर अंदर विद्यमान आत्मा को वो नहीं समझ पाते, पाते। वो अप अंदर को, अप, अपने अंदर नहीं को देख नहीं पाते वो इसको समझाने के लिए वेदांत में एक सुंदर कथा आते है आप लोग सब जानते हैं दशम पुरुष की कथा एक बार एक गाँव के लोग सोचा की चलो भाई हम लोग जो है एक सौ चौवालीस साल बाद कुंभ मेला हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा कुंभ मेला घूम के आता है कहाँ से केरल से तो कैसे जाएंगे तो पैदल चलना शुरू किया तो दो महीने पहले पैदल चलना शुरू किया चलते चलते रास्ते में कई कई नदियां तो आते हैं एक नदी आए तो सब तैरने में उस्ताद थे तो सब लोगों ने बोला चलो हम लोग तैर के पार हो जाते हैं तो उस समय उस जमाने में तो इतने सारे साधन भी नहीं था तो पहाड़ हो गया पहाड़ हो गया तो बोलते हैं देखो इतना नदी गाहों में हम लोग सब तैरे तो हम लोग कितने थे दस तो अभी दस आई कि नहीं थे एक बार गिन लेते हैं तो सभी व्यक्ति ने क्या किया एक, -एक करके गिनना शुरू किया अपने से भिन्नों जो नौ व्यक्ति उनको गिना और गिन करके फिर जो अपने आप जो गिन रहा था उसको जब जब उनका नेता ने ऐसा गिना की एक दो तीन चार पांच छत आठ नौ नहीं गिना तो वही हम लोग तो नौ ही रह गए थे, निकले थे दस, तो हम तो नौ अच्छा तेरे का गिनना थे आता रुक जा मैं गिनता हूँ तो दूसरा गिन वही काम किया हाय हम लोग उनमें से एक चला गया हाय हम लोग में से एक मर गया नदी में बह गया बस ये जो दसम पुरुष है नहीं दसम पुरुष नदी में बह गया दसम पुरुष है नहीं दसम पुरुष में बह गया सभी ने गिना सभी ने गिनने के बाद इसी नया रोना शुरू हो गया एक महात्मा दूर से बैठ कर देख रहे थे मजा देख रहे थे देख अरे क्या बात है तुम लोग बोलते हम लोग तीर्थ के यात्रा के लिए निकले थे हम लोग दस व्यक्ति थे परंतु एक व्यक्ति अभी नहीं है क्योंकि हम लोग नदी के बाहर हो रहे थे एक नदी में बह गया बोला नहीं दसमस्थी दसम पुरुष है जैसे बोला महात्मा ने सभी ने चौंक के रोना बंद हो गया दसम पुरुष है हाँ कहाँ है जाओ दिखाता हूँ तो कैसे गिन रहे थे वो गिनना जैसे गिनो हमारे सामने तो जैसे पहले कैसे गिना जैसे नवा गिन करके चुप हो गया बोलते दसम तुम हो ये देखो दसम यहाँ पे अपने तो को नहीं गिन रहे थे ये दसम पुरुष दसम हो तमश ये दसम पुरुष तुम हो तुम ही दसम हो बस उन लोगों के जो भ्रांति थी दसम पुरुष नहीं है पहले उनके मुंह से सुना कि दसम पुरुष है तो क्या होता है शोक मुंह थोड़ा रुक जाते हैं फिर जब हाथ दिखा देते हैं तब आनंद की खुशी हो जाती चलो भाई हम जो है, शब, दस, दस, दस है चलो तीर्थ को निकलेते तो मनुष्य शरीर भी तीर्थ जा तो पूरा कर लेते ये है वेदांतिक इतना ही वेदांतिक आत्मज्ञान तो ये जो जिस प्रकार गुरु के मुंह से तुम्हें धर्म नहीं है तुम बिना कारण शोक करते तुम तो हो, हो।, हो, हो तुम तो असंग हो व्यापक हो पूर्ण हो और कहा है बस यही तो हो यही तुम्हारा स्वरूप है यही हो तुम कहीं बाहर नहीं है इस प्रकार से जब गुरु को मृत से दिखा देते हैं तो उसको समझने के बाद पहले तो जानते हैं दशम हो दशम पुरुष है इसे बकर तू आत्मा है तू सुखी क्यों नहीं है तू क्यों मर रहा है तू क्यों दुख शोक कर रहा है तब पहले तो शोक रुकता है उनका फिर जब गुरु जी ने जैसा मार्ग दिखाया ऐसा गिनना सीखा तब से अपने स्वरूप को उपलब्धि कर लेता है फिर शोक मुझसे अत्यंतिक निवृत्त हो जाती है अत्यंतिक निवृत्त हो जाता है इतना ही वेदांत ज्ञान की यह है इसलिए तो भगवत प्राप्ति आत्मज्ञान सबसे सरल है परंतु तो निर्भर करता है वैराग्य वैराग तीव्रता संसार में आशक्तियों और की होना मुश्किल है इसलिए आत्मचिंतन में ही मन लगे संसार चिंतन में मन ना लगे तो आत्मा अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है ये सबसे सुविधा है इसमें और केवल इतना ही चाहिए हमको कि संसारिक दु की चिंता को छोड़ करके आत्मचिंतन मन को लगाना जैसे आप आत्मा के पहले दृष्टि करेंगे तो भगवान जो है, जो है आप अपने को खोल देते हैं हमारे सामने अपने को करके हमारी स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं परंपरा की महिमा है इसीलिए बोलते हैं देखिए तीन नंबर में बोला दस मृश्य शु तत्व देवायोक न प्रतिपत्ति दसमस नोक दशम पुरुष क्यों अपने को गिन नहीं पा रहा था नौ में उसका मन असक्त था नौ में बाहर में बाहरी अपने से भिन्न में मन आशक्त होने के कारण वो अपने को नहीं देख रहा था वो बाहरी वस्तु में मन असक्त होने के कारण आत्मा को नहीं देख पाता आत्मा को नहीं समझ पाता नव नवात्मत इस प्रकार बोध होने के कारण आत्मन लोग आत्मा का नहीं देख पाता दृश्यु ठीक इसी प्रकार बाहरी पड़ी दृश्य मान जगत में हमारी जो है सतत्व तो बुद्धि होने के कारण तत्व एवं इस प्रकार दशम पुरुष अपने हाँ ने पुर बाहरी जगत में मन इतना लग गया कि अपने को देखना भूल गया ये बाहरी जगत शुरू होता है अपने शरीर से और शरीर से बाहरी वस्तु से दृश्य वयम लोग कि इसे, इसे दृश्य प्रपंच में सत्य तो बुद्धि होने के कारण मन वहीं पे रुक जाते हैं और उसमें उससे भिन्न कुछ सत्य तो तो सोचने की इच्छा नहीं होती उनका कहते है उसमें मन पहुंच जाने के कारण आत्मा साक्षात् का नहीं कर पाता नहीं हो पाता यही जो है हमारी मतलब तो प्रतिबंध है दृश्य प्रपंच में सतत्व तो बुद्धि उसी से हमारा जीवन निर्भर यही हम सोचते तो हैं बस उसको हटाना है ना दृश्य प्रपंच में कोई सतत्व है और न आत्मा को शरीर मतलब ई सब शरीर की इसकी आवश्यकता है तो शरीर अपने अपनी पूरा कर ही लेगा भगवान इसीलिए उसको लेकर के चिंता नहीं करते हुए बस जितना हो सके जितना समय हो सके बचा हुआ समय को इस भगवान के इसमें ही लगाया जाए भगवत चिंतन में लगाया जाए तो मनुष्य जीवन सफल हो जाता है ठीक है इसको यहीं पर रखते हैं फिर इसके आगे जो है हम लोग का एक लोग देख लेते हैं जो जो है का है जो है हमारा हमारा दुख कारण को देखने नहीं देता ये बार बार शास्त्रों पढ़ के बार बार शास्त्र विचार करके शरीर से भिन्न करके अपने को समझना ये परम कल्याण और मतलब अनेक जन्म के पुण्य के फलस्वरूप ही ऐसा मनुष्य इसी को करने के लिए क्या करना पड़ता है मन को मन को संभालना पड़ता है श्री आप में कल क्या बोले थे अरे मन तू ब्रह्मलोक तक चिंता कर लेता है पाताल तक चिंता कर लेता है इस परिमंडल में जहाँ तक मन जा सकता है सरा सरा घूम लेता है परंतु एक क्षण के लिए भी तरह भगवान की चिंतन कर ले अपने स्वरूप को चिंतन कर ले जिससे सारा चीज से तू निवृत हो जाता है वो तू नहीं करता यही तो तेरा दुख के कारण है यही तेरा दुख के कारण है कहाँ कहाँ तुम दौड़ते रहते हो कहा तुम घूमते रहते हो कहा तुम उम्मीद लगा के रखते हो परंतु वो आत्मा नहीं है वो तुम नहीं हो तुम उसको कल्याण करी आत्मा में मन को लगाओ तो तुम्हारा भटकना बंद हो जाएगा निर्वृत्तम जेना निर्वृत्तम ऐसी जिससे की मतलब मुख्य रूप शु सारा संख्या से भागना दोगना भागना रूपी भागना दोगना पुनर्जन्म रूपी तो बिल्कुल बंद हो जाएगा तो एक बात तो में भगवान चरण मन लगा करते हैं। देखो, चरण में इतना महिमा है, एक बार जब हम नहीं लगा जाता तब तो वहां पर क्या है वो नहीं समझ में आता इसलिए संसार में पटकता अब तो जो नित्य नित्य वस्तु विचार शुरू किए थे तो वहां पे बोले की देखो कि आत्मचिंतन करने के लिए संसार के कि बाहर किसी भी वस्तु तो की आवश्यकता नहीं है किसी भी वस्तु तो की आवश्यकता नहीं है बस मैं स्वरूप हूँ पूर्ण हूँ यही भावना को इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता इसके लिए कहीं लिए कुछ लाना नहीं पड़ता इसके लिए कुछ नहीं केवल इतना ही है कि शास्त्र को थोड़ा सा समझना है तो मतलब शास्त्र ने जैसे दिखाया अथवा तो गुरु मुख से यदि ये हो जाता है तो फिर आप किसी की आवश्यकता नहीं है बेदे भी सास्तेर भी सर्ग ग्राम ृति पुराण पठन श्री दुख तारन रचना पद प्रवेश भी विध्वंस का प्रयोजन है कि देखो वहां भी ऐसे ही मिलेगा सर्गोलोक भी ऐसे ही है थोड़ा सा जैसा कर्म करो यहाँ पे एक रहने की जगह मिल गया वैसे ही सर्गोलोक में कुटिया एक तो अपनी बस, अपने अपने आत्मा के लिए कुटिया है अपने शरीर को रहने के लिए कुटिया जैसे यहाँ पे मिल गया ही में भी मिल जाएगा, भी मिल जाएगा जाएगा तो होगा वो वो ये जैसे पे है ऐसे ही स्वर्गलोक में विशेष रूप से भ्रमण ही करते रहोगे भ्रमण ही करते रहोगे मुक्ता एक दुख इसको छोड़ करके संसार बंधन को दुख से बचाने वाले जिस जो जो है एक काल अनल से भगवान शिव जी का ये आत्म स्वरूप तत्व है उसमें प्रवेश कर्मन अन्न वृत्ति से क्या लाभ है वो तो व्यापारी वृत्ति है वो व्यापारी वृत्ति है ये करके ये मिलेगा और ये मिला हुआ तत्व है ये पहले बोल करके जिसके अधिन सारे संसार के वस्तु है तो उधर मन नहीं घुमाता संसार के ये तो सबसे बड़ी बात है भगवान की नाम एक बार करने से कितने पाप जन्मांतर की पाप कट जाते हैं और आनंद की धारा बहने लगता है मन में उसको छोड़ करके बारी क्षणिक आनंद के पीछे दौड़ रहे मन ये समझने पर भी तू करता नहीं है यही तुम्हारी कमी है तो ये ये ये बार बार विचार करके, करके तो थोड़ा भी कर लोगे तो उसी से आनंद भी प्राप्त होगा और जन्मांतरिक बंधन में छोड़ जाएगा यहाँ पे देखो इसको, इसको, इसको, इसको उसको बोलते हैं ज, जतो मेरुश्रीमानीपत समुद्रकर मेरु श्रीमापत समुद्र प्रचुर मकर ग्राह निलया ग्राहरा गर निधर पादर कि धृता शरीर का वार्ता करनाग्र करना चपली जो मेरुश्रीमापतुगा समुद्रा सुचुर मकर ग्रपता शरीर का वार्ता करनाग्र छपे क्या मजेदार देख कितना तो देखो इतना इतना बड़ा जो मेरू पर्व था है। इतना बड़ा मेरू पर्व है अंत अग्नि में भी नाश हो जाता है है इतना बड़ा समुद्र जो करोड़ो मगर बरे बरे सारे जीव का जंगल है वो समुद्र है समुद्र से अनेक प्रकार की सामुद्रिक जीव का जो स्थान है वो समुद्र भी सुख जाता है इतना धरागछ ये जो पृथ्वी जो है बड़े बड़े पहाड़ को धारण किया हुआ पर्वत पर्वतम को धारण किया वो भी चला जाता दो मिनट में नाश हो जाएगा जो शरीर का है करी करभ कर्ण अग्र चपले ये हाथी के कान जो हमेशा हिलता रहता है हाथी के कान करी मत हाथी कलभ मतलब होता है जो कर्ण के अग्रभाग करण अग्र सफल हस्ती शाव की जो है छोटे बच्चे होते हैं कलभ तो उसका जो कर्ण का अग्रभाग है वो जो हमेशा हिलता रहता है हिलाता रहता है तो इसी प्रकार से अथवा जो तो बोला भगवान क्या कहता है कि बोध बोला मत मतलब अश्वत्व जिसका पति हमेशा हिलता रहता है इस प्रकार हमेशा हिलने वाला इस शरीर का कहना क्या है इतना दिन तक सी रहने वाला मेरे पर्वत भी जुगानता में में नाश हो जाता है इतना बड़ा समुद्र भी सूख जाता है बड़े बड़े पहाड़ों को धारण करने वाला पृथ्वी भी, -भी नए प्राप्त कर जाते हैं ये तुम्हारे शरीर की क्या भरोसा है कब चला जाएगा एक क्षण की भरोसा नहीं है जितना जल्दी हो सके भगवान की तरफ मन को घुमाओ भगवान की तरह मन को घुमाओ शरीर कहा बार शरीर के लिए क्या कहना ही क्या है इतने बड़े बड़े चीज को भी जब नाश होते हुए दिखाई पड़ते हैं और हो जाता है ऐसा तो क्या हा, हा, के ये अपना छोटे हाथी के कान के संबंध चंचलित तुलना भी है एक उसके तरह चंचलित शरीर निरंतर परिवर्तन हो रहा है निरंतर प्रत्येक क्षण में इसका जो है ये नाश की ओर आगे बढ़ रहा है कि जायते अस्ति विपरिणाम तो तो मरेगा मरेगा। समय मिला उसी क्षण इसको भगवान में लगा दो नहीं तो कल कल के दिन और देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई निश्चय नहीं है इसलिए चिंता मत करो भगवान में मन लगाओ और कोई काम नहीं है तुम्हारा क्योंकि ये जो यदि इस समय नहीं लगाओगे और समय नहीं भी लगा तो समय नहीं कर पाओगे अब हो गया अब शरीर की क्या क्या स्थिति होता है जो दिखाई देते हैं उसको थोड़ा वर्णन करते है शरीर से गाने के लिए जी, जब जिसको स्थिर रूप में हमको प्रसिद्ध लगता है वो भी जब नश्तर हो गया तो हमेशा ही नश्चर है उसका तो कहना ही क्या उसको ले करके देखिए आगे बोलते हैं गात्रकुचिता गतिर्गलिता भ्रष्टा चंता बली दृष्टिश्य वर्धते बधिरता वक्त चलायते वाक्यम नद्रीय से चाधवजनो भार् नुश्रूषते हा कष्ट पुष्श से इसको तो देखिए क्या दिया की गतिर्विगलिता दलि दृष्टिश्यता वक्त चलाये वाक्यम नियम जनो भार न शुश्रूष्ट पुरुष्य मित्रे भगवान संकुचित शरीर जराग्रस्त पुरुष की दुरावस्था क्या है वो यहाँ पे कह रहे हैं देखिए बुढ़ा पर आएगा कुछ समय क्या क्या दुर्गति भोगना पड़ेगा एक स्वामी जी बहुत सूर्य में नहीं निकले हमको लगता है एट्टी सेवन में दिल्ली के जो है सनातन धर्म मंदिर है वहां पे भरत उस समय एक बार हम मिलने गए थे तो पे मिले तो हमने स्वामी जी से पूछा था स्वामी जी कैसे है स्वामी जी ने उत्तम हर्ष के उत्तर दिया बच्चा कैसे समझोगे बुढ़ापा स्वयं ही एक बीमारी है बुढ़ापा स्वयं ही एक बीमारी है तो इस समय कैसे है पूछने से कोई लाभ मैं इस चीज को मन में ऐसा अच्छा बैठ गया थी ये जो जीने की इच्छा बुरा ये तो स्वयं एक बीमारी है और जी जीने की इच्छा रहेगा शरीर को तो वो बीमारी को जलना नहीं पड़ेगा और उसमें क्या कर दुर्गति होती है देखिए हो गात्रम संकुचितम शरीर जो है सूख जाता है जा गात्रने लगता है गतिर बिगड़ता चलने की सामर्थ कष्ट नष्ट हो जाता है चल ही नहीं पाते हैं लट्ठी लेकर के किसके के लेकर के थोड़ा वो तुम जाने के लिए भी किसी का चारा लेना पड़ता है भ्रष्टा दुर्वस्था को देखिए शरीर संकुचित हो जाता है चलना फिर नचलत शक्ति नष्ट हो जाता है सारा दाद गिर खाने की इच्छा नहीं जाती दृष्टि भी नश्यत दृष्टि नश्यत ही आंख दिखाई नहीं पड़ता और आज का जितना सब मतलब एड देने वाले बस तो मिल जाता है पहले तो इतना नहीं मिलता था बात उसे लेकर के रहना पड़ता है बर्धटते बधिरता सुनाई भी कम देते हैं सुनाई भी कम देते हैं कोई कुछ बोले जब आप नहीं सुन पाएगा तो आपका बात कोई नहीं सुन पाएगा तो हम गुस्सा भी होते हैं इससे वक्त लाल आयते मुँह से लाल आबकता है आए, ये तो अपना है ठीक है कोई बात नहीं आपने तो झेलना नहीं पड़ेगा इस प्रकार स्थिति को कोई देखेगा वो सबका अपना अपना काम है कोई इस को नहीं बांध जो हमारे रिश्तेदार लोग थे अपने पास आते थे जब जवान था पैसा पूछा था साथ में तब तो कुछ लोग जो आते थे बैठते थे बात करते थे अब हमारी बात को कोई नहीं सुनता वाक्म न आद्रिय बान्ध जितना हमारे अपना अपना माना था जिन लोगों को बंधु बांधो ये हमारा को कोई सुनता ही नहीं है आदर ही नहीं देता हमारी बात को के अब दूसरे का क्या कहे भारूषा थे दूसरे के क्या कहे जो पत्नी जिसको हमारे सबसे प्रिय पति का पत्नी पत्नी का दिया वो भी एक दूसरे का बात सुनने के लिए राजी नहीं होता सबका अपना चरित की परेशान सुनेगा कहाँ से हमारी शरीर की जो बच पाते तो उसमें जीर्णवश पुरुष से जीर्णवश मतलब बूढ़ा पात पुरुष के क्या क्या कष्ट है वहां पे देखिए पुत्र अपने अमित्र आ जाते पुत्र भी अब शत्रु बन जाते हैं पुत्र अभी अमित्र या थे प्रत्येक की तरह व्यवहार करने प्रतिकूल आचरण करते रहते क्योंकि ये कि एक बोझ आ गया कौन देखेगा कैसे करेगा ये सब, आज कर तो आम, आम सब से तो हम हम सबका अनुभव हमसे कितने साल पहले हमारे विद्यारण्य मुनि जी ने लिख दिया कि ये स्थिति होने वाली शरीर तो है ऐसा हो जाएगा गात्रम संकुचितम गिगड़िता पुरुषस्य भ्रष्टादा दृष्टि ये सब स्थिति जो है उन्हें देखा अनुभव किया ऐसी बात नहीं है कि केवल वही अनुभव किया हम सभी इसको अनुभव करते मनुष्य जीवन में समय रहते हुए भगवान के नाम लेकर के शरीर के मन को हटा करके आत्मा केवरूप तो तो करें और भगवान में मन को लगाएं भगवान में मन को लगाने से तब जाकर के इस कष्ट से हम बच सकते हैं उससे उस हम बच सकते हैं नहीं तो नहीं बच सकते हैं इसलिए यहां पर तो बोल हैं कि देखो और जो दिखा रहे हैं इसमें कोई अतिरंजितता नहीं है कि हम सबको समझ में आता है यही चीज होता है यही दुर्दशाग्रस्त होना पड़ता है सभी को इसलिए ओम ओम ठीक है पूर्ण मदम पूर्ण नमच ओम नमः नारायण शुरू नाम सन्ध